तथा प्रत्येक ध्यान अब जिस देश में अपने चित्त को बांध रखे थे जिस विषय का उपाय निरंतर चिंतन कर रहे थे उस विषय ज्ञान की एकता निरंतरता जलधारावत नहीं तैल बीच बीच में किसी अषय विज्ञान का न होना अन्य विषय प्रत्यय न होना ही प्रत्येक तथे तस्वे देशे विषये, विषय धारणा देशे। एकतानता, दे तस्वे देशन प्रत्येक ध्येयपाज आलम था वृत्ति का जो आश्रय बनकर गृहत था उसका जो ज्ञान है प्रत्यक्ष एक कारण था। उसकी निरंतर सदृश प्रवाह सदृश प्रवाह एंग घट एंग घट एट एंग घट एंग घट एंग हो रहे जल घट ही ज्ञान हो रहा ग्राही समापत्ति है ना ग्रहण समापत्ति है गृहित्री समापत्ति होता है ना अलग अलग शुरू में आपने पढ़ा किसी विषय को लेकर हो सकता है धीरे धीरे आप सूक्ष्मतम विषयों में आएंगे क्रमशः जिस किसी विषय को लेकर लेके चले हैं उसकी सदस्य प्रभाव होनी चाहिए का मतलब विषयांतर का प्रत्यांतरणा अपरा ज्ञानम जब प्रत्यांतर विषयांतर को लेकर के उत्तम ज्ञानांतर के द्वारा व्यवधान नहीं होने का नाम ध्यान है ध्यान भी अनेक प्रकार और अनेक अवस्थाएं ध्यान की भी इसीलिए इसकी चर्चा विशेष रूप से अनेकों ग्रंथों में कर लिया गया है उपासनाएं जितनी भी हो गई ध्यान कोटि में ही आती धारणा ध्यान कोटि में ही समस्त उपासनाएं ऐसा गुण धारणा कर रहे हैं तो वह सब गुण ध्यान का कारण बन जाता है निर्गुण धारणा करने का प्रयास होता है तो निर्गुण ध्यान के प्रति कारण बन जाता है धारणा और ध्यान और समाधि तीनों एक साथ होगा आगे बताएंगे तीनों का ऐसा परस्पर संबंध है तीनों का विषय भिन्न भिन्न नहीं हो सकता जिस विषय पर आप धारणा करेंगे उसी विषय का ध्यान होगा और उसी विषय का अंत में उसी विषय के साथ आपको प्राप्त करते हैं धारणा ध्यान और समाधि तीनों का संबंध है आगे बताएंगे इस विषय बहुत सुंदर बातें कही गई है उनको देखा जाए ध्यान का जो सीधे लोग ध्यान करने का प्रयास करते हैं या तो अनुमान कर लेना पड़ता है जन्म जन्मांतर में इन्होंने सारा अन्य योगांगों को सम्यक कर लिया है तो मान लो। अथवा वो गलत कर रहे मान लो क्योंकि साहब का है प्राणायामे पवनम प्रत्याहारे चेंद्रियम वशीकृत तदा कुर्यात चित शुभा सदरूप प्रत्येकाग्रम संतिश्चान्य निष्पृहा त्यानम षड भीरंगई प्रथम निष्पात नृप भीष्म को समझाते देखो षड भीर अंगई प्रथम इसके पूर्ववर्ती जो छ अंग उनको सम्यक प्रकार जो निष्पादन कर लेता है वही ध्यान कर प्राणायाम के द्वारा क्या किया है यम नियम तो सामान्य है दृष्ट फलों पर जो प्राप्त कर्मों का क्षय कराने के लिए युवा करता है तो प्राणायाम के द्वारा वह पवन वशीकृत अपने प्राण को अपने वश में कर लेता है प्रत्याहार के द्वारा इंद्रियंच वशीकृत तथा चित्त स्थैर्य शुभ उसके बाद चित्त को किसी एक शुभ आश्रय स्थिर कर देना चाहिए जान क्या विशेष समझ दे रहे हैं शुभाश्रय अशुभा धारणा ध्यान तो निरंतर होते ही रहता है कई बार संकेत हो चुका है गीता गीताजी बेवास आप बोलते हैं ध्यान तो विषय संगति जाए वो अशुभाष्रय जो आपको और संसार के वासनाओं को बढ़ा देवे वास्तव संस्कार के संसार के संस्कार को चकाने वाले और कामनाओं को बढ़ाने वाले विषय वो सब अशुभाश्रय इसरा यहाँ विशेषण दिया शुभ आश्रय चित्तुरी तद्रूप प्रत्येक तद विषयक जो ज्ञान में एकाग्रता हो जाए संतति हो जाए अन्य असंबंध हो जाए अन्य निष्प्रहा ध्यानम उसी का नाम ध्यान बहुत सुंदर लक्ष्य जी ने इस तरह से बताया है विश्वता महाशांति परो में यह करने के लिए भी करना क्या चाहिए और ध्यान के द्वारा फरीभूत होने वाला समाधि का स्वरूप क्या है ध्यान का फल समाधि है विलप्य विकृति कृष्णाम संभाव्य व्यत्यय क्रमात्च सन्मात्र विचित शुवाश्रय भी बता दे किस शिवाश्रय का हमें चिंतन करने समाधि मिलेगी किसका ध्यान करना है किस पर धारणा शुरू करनी चाहिए मेरा विलप विकृतिम कृष्णाम समस्त विकृति वैकारिक सृष्टि और प्रकृति विकारात्मक तो जो सृष्टिया जिनकी धारणा बताया था ना पहले अहंकार है बुधी तो, तो तुम्ह तक सब लिया था अंतरिया जी बारवा तो वहां तक की जितनी भी ऐसे विकृति है जो प्रकृति विकृति रूपा है वो भी हमारे लिए वास्तव योगी के लिए विकृति रूपई है जो प्रकृति है वो भी हमारे लिए विकृति रूपयी है क्योंकि प्रकृति लय के बंधन का कारण है इसमें से किसी की भी धारणा नहीं करनी 24 तत्वों में से किसी भी तत्व का धारणा ध्यान समाधि नहीं करना इसे कहते हैं विकृतिम विलाप्य कृष्ण संभव व्यक्ति क्रमात् कैसे लय करे उनकी उत्पत्ति और प्लय का चिंतन करना जिस गंश उत्पन्न हुए और विपरीत ग्रंश का लय की चिंतन करोगे विच्छेदी है ना प्रक्रिया बताइए लय प्रक्रिया का उत्पत्ति प्रक्रिया और उसके विपरीत व लय प्रक्रिया के चिंतन करोगे आपका पता चलता है कि सारी चीजें जड़त्व का माया अद्ञा मूल प्रवृत्ति प्रदान के नामों से कथित वस्तु से जड़ वस्तु से पैदा होने से इन जड़ों में वास्तविकेतन का नाम का सही नहीं आते मैं जो चेतन हूँ तो जड़ नहीं हूं तो इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है ये विवेक पूर्वक सकल विकृतियों का विलाप करने पर विलय करने पर उसके उत्पत्ति और लय क्रम के आधार पर परिशिष्ट परिशिष्ट क्या है शेष क्या बचेगा आप ही आप बच जाओगे ये को इनकार करने वाला अपने आप का इनकार कर सकता है क्या नैतिक के तरह सब का निषेध कर दोगे तो इन सबको निषेध करने वाला जो निषेधक उसका अपना स्वरूप को कोई निचिध कर सकता है नहीं तो अपना जो स्वरूप है स्वरूप है, वही अवशेष है उसी क्या है वो चितानंद रूप हैंद स्वरूप का ही है करता है उसी का ध्यान करने वाले को अगले में जो कावा सूत्र में समाधि है वो अनुभव में आता है उस समाधि में सब क्या अनुभव में आएगा अदेवत अर्थमात्र निर्भाषम स्वरूप शून्य पहले भी संप्रज्ञा समाधि के प्रकरण में ऐसे इस लगभग सूत्र को आपने देखा था लेकिन वहां ग्राह्य ग्रहण और गहित्र रूप था और यावरण सब उपाधियों से रहित स्वरूप की विचार तदेव अर्थमात्र निर्भाषण ध्यान करने से धेय आकार जिस जिसका ध्यान कर रहे थे उस ध्येय आकार विशेष को ही अर्थ कहते हैं वो अर्थ मात्र का निर्माण यदि हम सच्चिदानंद स्वरूप का ही ध्यान करते हैं तो वो अर्थ क्या है सच्चेदानंद रूप पदार्थ है वही मातृंत्र समाज में अवशिष्ट होकर भाषित रहेगा सर्वशून विभाग अर्थात येदार ज्ञानागर वृत्ति के लिए जो आवश्यक स्वरूप था ज्ञान ध्येय और ध्यात रूपा संबंध को लेकर के जो त्रिपुट्यात्मक जो स्वरूप वो स्वरूप के शून्य होने के समान हो जाता था समाधि उसी का नाम है भाषिकार ध्यान ध्याय आकार निर्भाषम प्रत्यात्म स्वरूपेण वो ध्यान क्या हो जाता है ये आकार मात्र को निर्भाषण करता है और ध्येय क्या है आपका अपने स्वरूप ही था सच्चिदान रूप आत्मा ही था ब्रह्म ही है इसे ब्रह्मी वाह ये अनुभव जब होने लगता है तो वहाँ पर क्या है हाँ मैं जीव हूँ क्या जो विशिष्ट प्रत्यय पर लेता मैं ध्यान कर रहा हूँ मेरा धेयर रूप परमात्मा है और उस भिन्न में ध्याता रूपये जीवाता हूँ और मेरे जो ध्यान क्रिया हो रही है इत्यादि जो विचार है इत्यादि जो प्रत्यय है वो प्रत्याण स्वरूप शून्य मीविया प्रत्यात्मक जो दिखाते त्रिपुटी उसे शून्य के समान हो जाता है रहते हुए न रहते जैसे सूर्य का प्रतिबिंब दर्पण पर पड़ा और दर्पण से दीवार पर चला तब तक तो बहिर्वृत्ति को जब आप स्पष्ट देख पाते हो लेकिन जब प्रतिबिंब वापस सूर्य की ओर जब जा लौट जाए तब क्या होगा क्या आप कहोगे प्रतिबिंब पड़ा ही नहीं प्रतिबिंब पढ़ रहा है प्रतिबिंब का प्रतिफलन कहीं नहीं दिख रहा है अगर क्या हुआ वहां भी ध्यान हो रहा है प्रतिबिंब पड़ा है सूर्य का प्रतिफलन भी हो रहा है लेकिन प्रतिफलन प्रतिबिंब और बिंब इन तीनों का परस्पर जो भेद प्रतीति थी वह समाप्त हुए के समान समाप्त हुआ नहीं आदर्श ऐक्यता विलक्षण ऐक्यता ये तीसरे लोगों के भ्रांत भेदा भेदवाद इसलिए खड़ा होता है भिन्न होते भी अभिन्नता की प्रती कब होता है समाज में जीवन मुक्त होता मुक्ति में भिन्न भेद का उपाध्या ही ना समाप्त हो गए दर्पण ही रह न रह जाए तब क्या होगा न प्रतिबिंब रहेगा न प्रतिफलन होगा न उसका बिंब संज्ञा ही रह जाएगा सूर्य को आप बिंब कब कहेंगे जब दर्पण हो तब तो उसका नाम बिंब पड़ता है जो पाधि उसे प्रतिबिंब होगा सापेक्ष कथन है बिंब प्रतिबिंब ये सब उपाधि के कारण से। तथा ध्यान ध्याय ध्यात ये भी जो भेद है ना यह भी औपारि संबंध को लेकर इस जीर्णमुत काल में स्वरूप शून्य इव और आगे कयोले में स्वरूपम एविजय इसको संकेत समझा रहे यहाँ पर देखो यदा बहुत देश स्वभाव आवेशात जब यह स्थिति होती है देश स्वभाव का आवेश होने से तथा समाज है तब सामाजिक ही जाती है इसी को वो महाभारत ने कहा है देखिए मनसो वृत्तिशून्य ब्रह्माकारतया सिदि या संप्रज्ञात नीय मनसो वृत्तिशून्य वृत्तिशून्य जो मन ब्रह्माकारत उस मन का ब्रह्माकार रूप स्थित होना भाग वृत्तिशून्य हो गया और ब्रह्माकार रूप हो गया मन उसी को असैय सम्प्रज्ञा समाधि नाम अभिदीय है इसी स्थिति का नाम संप्रज्ञा समाधि ये कहा गया और वास्तव में यह शब्दों से समझाने का प्रयास किया जाता है वास्तव उसको शब्दों से कोई मखान नहीं कर सकता उसका वर्णन नहीं होता है समाधि का वर्णन कोई नहीं करता समाज के पूर्व अवस्थाओं का वर्णन हो सकता है या समाज के अंतर्वर्ती जो अंत्य अवस्था है कैवल्य अवस्था है उसकी अपेक्षा से अन्य जो पूर्ववर्ती अवस्थाओं की भी आप कथन कर सकते हैं। इन कैवल्य स्वरूप का कथन उस समाधि अंतिम समाधि धर्म मेंध समाधि जिसका नाम से कहा जा रहा है उस समाधि का कोई वर्णन नहीं कर ये सभी लोग मानते शिवजी गये मुंह से वहां है ना तोड़सीदास जी सुना हो तात यह अकत कहानी समुझत बने न जाय तो सुना हो तात अकत कहानी ये ऐसा है कहानी जिसके बारे में हम बोल नहीं सकते लेकिन वो समझ तो सकते हैं अनुभव क्या सकता है समुझत बने न जाय बखान लेकिन हम बोल नहीं सकते उसके बारे में ऐसी विचित्र कहानी है ये जो समाधि की कहानी है स्वरूप की कहानी अगले कहा कब कह जाता है ऐसी एक चौपाई बोल दी जैसे जीव और ब्रह्म धनस्थिति का वर्णन कर जाती है सो माया बस भय गोसाई सो माया बस भय गोसाई गोसाई शब्द की महत्व गोसाई शब्द का अर्थ क्या करेंगे इंद्रिया क्या हो गया इंद्रिया ये स्वामी जिसका ऐसा जीव हो गया अथवा गोसाई का दूसरा अर्थ करेंगे इंद्रिया भी गोश्गार था इंद्रियों का स्वामी शक्ति तत्व समाज गौरी समाज गवान साई दिख गोसाई गाई स्वामी यश गौरी जीवात्मा हो जाता है और गवां साई गोसाई के रहोगे तो इंद्रियों का जो मालिक है इंद्रिया स्वामी नहीं रह गई अब इंद्रियों के मालिक हो जाए वो ब्रह्मी तो गोसाई ऐसा नहीं होगा वह जो ब्रह्म है क्या हुआ भैय वह बहुत भाव को प्राप्त कर दिया एक बहुत प्रजाया कैसे हुआ माया ये जो प्रतीति है भेद और माया के वश में केवल होकर के भी प्रतीत होता है वह जो ब्रह्म है मैं बहुत हो जाऊं शंकर पर बैठा तब तो भयो वो कहते पैदा हो गया था मैं तो ब्रह्मगा से पैदा होता सो गोसाई भयू पैदा हो गया कैसे पैदा हो गया माया वित कर गया अपना स्वरूप से उत्पत्ति ही होता है ना उसका इसे माया बस भयार पाई अद्वैत परक है और वेद जीव पर यह समाधि की अवस्था का अन्य रूपेण वर्णन समाज पूर्वावस्था में ये जीव अविद्या अधीन होकर के वृत्तियों का निष्पान कर तो ध्यान धी ध्यात भाव में स्थित होकर के समाधि का अभ्यास करता है और वही जब समाधि को पा लेता है तो शुद्ध ब्रह्म होकर के माया मात्र से भूत रूप में संसार में दिखाई देता है दोनों बात कह रही है और कहते हैं ये कहा भी नहीं जा सकता क्या अनुभव किया वक्षण <coughs> था इसका तो सकल शास्त्र भी कहते हैं ये सब श्रुति के आधार पर है ना आवाज आवाज क्या बोल दिया उसने यथाच यथ वाचो निवर्तन थे अप्राप्य मनसा सह ये वाचो निवर्तन थे अपराप्य मनसा सह एक अवांग मनसा अवाखी इत्यादि अनेक शब्द अशब्दम रूपम स्पर्शम असम गंध अगंध वच्चय इत्यादि परिषद किसी भी गुण आदि की तरफ नहीं बोल सकते हो। किसी प्रक्रिया और दूसरी तरफ बृदाण प्रशद का मंत्र दे रहे हैं। ये सब कब संपन्न होगा शांत हो दांत शिक्षा हो समाइ तो भूत आत्मनिव आत्मा पश्य प्रश्न शांत दांत उप्रस्त शिक्षु दांत गिरने नहीं देना चाहिए लोग कहते हैं प्लास्टिक दांत डाल दो दांत होना जरूरी ना यहाँ दांत का और थोड़े है वो दांत शांत मने मन को शांत अंतकरण की वृत्तियों को शांत करना दान दमन बाह्य करणों की वृत्तियों को शांत करना और कर्म से उपरती हो जाए संसार से प्रति और शारीरिक सुख दुखों के आदियों के प्रति रिक्शा और समाहिच्चित वाला होकर के ही वो अपने आप में अपने अंतकरण के द्वारा जब स्थिर हो जाता है तो अपने आप को देखता है और कटो परिषद में तो इसने कहा नवर दुश्चरिताशा न सशात मनसो वापी प्रज्ञन आपनुया नर वैराग्य पुरुष कवि सामिक दुश्चरता दुश्चर दुष्चरित पुरुष वह नशा इंद्रियाशा वह व्यक्ति इंद्रियोलोप्यक्ति समाधि को प्राप्त नहीं कर सकता न समाहिता एकाग्रता के बिना एकाग्र चित के बिना कोई से प्राप्त नहीं कर सकता और अंत कर्ण के बारे में नाशांत मनस कैसे प्राप्त होता है प्रज्ञा के नज्ञा ज्ञान विशिष्ट ज्ञान कृष्ठ ज्ञान के द्वारा ही इस आप स्वरूप अनुभूति किया जा सकता है इत्यादि अनेको बात श्रुतिया स्मृति आपको मिलते हैं जावर इस प्रकार विवेचन किया हुआ है कि समाधि की उपलब्धि किस प्रकार संस्कृति है अब तीनों को मिलाकर के कथन कहते हैं तो धारणाध्यान और समाधि त्रियम एकत्र संयम तो एक, एक विषय में चाहे आत्मा हो चाहे घटपट हो चाहे किसी भी एक विषय में धारणा, ध्यान और समाधि तीनों हो जाए उसका नाम हो जाता है संयम त्रियम एकत्र संयम एक, एक विषयाणी तीन साधानी संयमित चुके हैं एक विषय के तीनों साधन साधन हो जाए मेरे धारणाध्यान समाज प्रति साधन जब एक विषय को लेकर होता हो तब तो उसका नाम संयम होता है तदस्य त्रेस तांत्रिकी परिभाषा संयमित जिसलिए वाहन तीनों का तीनों साधनों का एक तांत्रिकी परिभाषा यहाँ तंत्र से तांत्रिक से वो तांत्रिकों का नहीं है जो मंत्र पंत्र पोल्टा पोल्टा करने वाले यहाँ शास्त्रीय ुत्न्ते योगो येन तत् त्र भाजीपरिभाषा कन्दे व्युत्न्ते योग त्र भात्रिजीपरिभाषा शास्त्र के द्वारा योग के सिद्धांतों को साधनों के उत्पादन किया जाता है उस सिद्धांत से प्रयुक्त संज्ञा विशेष का नाम है संयम यह अन्यत्र आए वे संयम शब्द बोले ना है ना संयत इंद्रिय इत्यादि संयम शब्द बड़ा हुआ उस संयम से आपको लेन देन नहीं है वो अलग बात है ये अलग बात एक संज्ञा विशेष है अपनी योग दर्शन का अपना नाम योग दर्शन में इन्होंने प्रयोग किया एक विलक्षण नाम को इन तीनों को एक विषय में जब करने लगोगे तब उसका नाम पड़ गया संयम तेन संयमीना परिणामत्रयं साक्षात्माण परिणाम परिणामत्रय को वह साक्षात्कार कर सकता है धारणा ध्यान समाधि का बारंबार प्रयोग करने पर त्रय पहले गया तीन प्रकार के परिणाम हाँ वो तीनों परिणामों का साक्षात्कार सम्यक हो जाए लक्षण प्रणाम था धन परिणाम था अवस्था परिणाम प्रणाम जो तीन प्रकार की बताई गई उन तीनों को लेना तजया प्रज्ञा लोक तजया तद व्या तत्व संयम संयम जया तयम से स्य जयात प्रज्ञा लोकस्या संयम पर विजय पाने से समाज के द्वारा आलोक होता है प्रकाश होता है से भाषिक सज्ञायालोक साम प्रज्ञा का आलोक आलोको जतने प्रकाशम अर्थ यहाज प्रज्ञा विशारदी जैसा जैसा संयम स्थिर पद को प्राप्त हो जाता है श्रद्धा को प्राप्त होते जाता है वैसे वैसे समाधि प्रज्ञा और निर्मल और निर्मल होती जाता जितना स्वच्छ करेंगे आप दर्पण को उतनी स्वच्छ प्रतिमा बनवाओगे जितना दर्पण को वापस बिंब की ओर घुमाते जाएंगे उतना ही संसार संबंध हटते जाता है और बिंब के साथ संबंध बढ़ते जाता है कोई प्रक्रिया पर वर्णन कर रहे हैं समाज प्रज्ञा विचार जो निर्मली भगवती निर्मलता बढ़ती जाती है जब तक स्वरूपानुभूति नहीं होता तब तक तो इसका अभ्यास निरंतर करते रहना है तस्य तस् भूमिशु विनियोग भूमियों में उसका संयम का विनियोग करना चाहिए तस्या संयम से भूमिशु विनियोग कर्तव्य तयम से संयम का क्या करना चाहिए पूर्व पूर भूमि पर जय पाते पाते उत्तर उत्तर भूमि की ओर आगे बढ़ाना चाहिए वहीं रुक जाए तो काम चलेगा नहीं मोक्ष पाना है तो पूर्व पूर भूमि पर विजय पाने के पश्चात उत्तर, उत्तर भूमि की ओर अग्रसर होना चाहिए किसी कहते भूमिशु विनियोग दस संयम से जित भूमि जित भूमि ने एक भूमि को अपने जीत लिया अनंतरा भूमि या अनंतरा भूमि उसकी अनंत भूमि जो दूसरी होगी तत्व तो हो उसे विनियोग करना चाहिए नहीं अजित अजित्र भूमि अनंत भूमि विलंघ्य प्रांत में विश्व संयम लभत है एक निम्न पूर्व भूमि को अवस्था को जीते बिना और अनंतर भूमि का उल्लंघन करके एकदम आगे में बढ़ जाओ तो कभी योग तो आप प्राप्त नहीं कर सकते हो एक तो आदरभू का जितना जरूरी है दूसरा क्रमवर्ती सकल भूमियों को पार करना भी आवश्यक है मेढक जैसा चाल चलेगी नहीं मुंडू का ब्रुद्ध न्याय या लगने वाला नहीं वो तो व्याकरण की अनुवृत्ति लग में लगेगा मुंडू का और यह कूद कूद करके जाते ना अभी हम नियम को कूद ही है सीधे आसन कारण में आ जाते हैं रख कूद के एकदम ध्यान में चले जाते बीच का प्रत्यार धारणा छोड़ देते फिर थोड़े समाज में होने की जरूरत नहीं फिर आप घोषणा कर देते हम ब्रह्मज्ञानी बात करते क्या करेंगे आप अब मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ कहते तो कोई आपत्ति नहीं वो नहीं गड़बड़ी क्या करते मैं ही एकमात्र ब्रह्म ज्ञानी हूँ बोल हमे व ब्रह्मा सिंह ये गर्व रहे व्यक्ति का प्रवचन आता है टीवी में बार बार यही करता है दुनिया में एक ही ब्रह्म ज्ञानी है तो मैं ही हूँ और कोई नहीं दुनिया है ना बापू ये बापू है वो ये ही बोलते हैं अपने आप को ब्रह्म ज्ञानी घोषित कर दिए स्थिति होते हैं तो इसलिए आप समझा रहे हैं अजित आधर भूमि और अनंत भूमि का उल्लंघन ये दोनों ही गलत है अजित आधर भूमि ही अनंत भूमि लंग्य च प्रांत भूमि से संयम न लगते वो अंतिम उत्तरोत्तर भूमियों में चला जाता प्रांत बने उत्तर भूमियों का जय प्राप्त करने का प्रयास करता है तो वह कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता अर्थात आधर भूमि से आप ले लेंगे ग्राह्य समापत्ति समझाने के लिए ग्राह्य समापति अनंतर भूमि हो गया ग्रहण समापत्ति और प्रांत भूमि हो गया ग्रहित्री समापत्ति और ये सारी बात कैसे होगा वृत अभावाच कब प्रांत भूमि को प्राप्त नहीं कर सकता इस प्रकार से तो अजित आधर भूमि वाला हो या उल्लंघन करने लेने वाला जो होता है वह प्राण प्राप्त ही नहीं कर सकता वह व्यक्ति प्रज्ञा लोगों को कैसे प्राप्त करेगा कैवल ये को कैसे प्राप्त कर सकता है तो नहीं कर सकता फिर तो प्राप्त करने का रास्ता क्या है ईश्वर प्रसाद आप जितोत्तर भूमि कश्य चमिशो पर ज्ञान से संयमो युक्त ईश्वर प्रसाद ईश्वर प्रणिधान से यदि आप तो गहित्री भूमि को पार कर गए ईश्वरी की से यदि मान ले जन्म सात तो को जन्म करते करते करते जन्म शुरुआत में ही ईश्वरी की कृपा हो गई और आप सर्वप्रस्थित हो गए तो उसके बाद दोबारा आपको अदर भूमि उनके अभ्यास करने की जरूरत नावांतर भूमि उनके अभ्यास करेगी आवश्यकता नहीं जितोत्र भूमि कश्या सर्वोत्र भूमि कौन है गहित्र समापत्ति स्वरूपानुभूति जब हो जाए उसके बाद में आदर भूमियों में संयम करने की नहीं, नयम करना उचित नहीं है पर चित्त आदियों में भी यानी कि सिद्धियों का प्रयोग करके अगला कर क्या सोच रहा है उसको जाने से क्या लाभ है यदि आप स्वरूपानुभूति कर चुके हो आपके दृष्टिकोण से दूसरा पुरुष के चित्र में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसकी आकांक्षा रहेगी अब वेदांत दृष्टिया तो नहीं रहेगी क्योंकि वेदांत में तो दूसरा है ही नहीं जगत ही में क्या हो गया है ना हम न न वही जगत हो गया छुट्टी पा गया वो। और योग दृष्टिया दूसरा पुरुष भी रहता है ना यह तो अनंत पुरुष है अनंत चित रहेंगे आपका चित्त आपके लिए निवृत्त हो गया मुक्त आप हो गए लेकिन दूसरा पुरुष रहे वो सुरक्षित रहेगा लेकिन फिर भी वह मुक्त पुरुष दूसरों के चित्त में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है इसको जानने के लिए संयम करना उसके उचित नहीं है ये हम करेगा तो क्या बिगड़ेगा कुछ नहीं बिगड़ता तब बिगड़ेगा कुछ नहीं लेकिन उसको आवश्यकता नहीं है इसे नहीं करेगा इसे कहते हैं देखो चितुत्र भूमि क्या ईश्वर प्रसाद जो चितुत्र भूमि पुरुष है उसके द्वारा नादर भूमि सेचित ज्ञाने से जो है संयमो न युक्त कस्मैत क्यों तदर्थस्य से अन्यतः एवं अवगतवा जो है तदर्थ सुनो ईश्वर परिधान से ही उत्तर भूमि जय रूपा प्रयोजन आप आदर भूमियों में जो अभ्यास करते हैं ग्रहित्री भूमि में या ग्रहण भूमि में जो अभ्यास करते हैं या ग्रह ग्र, ग्राह भूमि में जो समापत्ति कर रहे हैं ये सारे अभ्यास की श्री था कैवली के लिए वो जो ईश्वर की कृपा से प्राप्त हो ही गया है फिर अन्य चीजों में आप जूझने की जरूरत क्या तो स्वरूप में शरा रहेगा इसलिए कहते हैं तद अर्थस्य। से मैंने उन अदर भूमियों का या प्रचित ज्ञान आदियों का जो प्रयोजन था वह प्रयोजन अन्यथा मनीश्वर प्रणाद के द्वारा ही अवगत प्राप्त हो चुका है भूमि रस्य यम अनंतरा भूमि की अत्यत्र उपाध्याय है समस्या है हमें पता कैसे चलेगा कोई थर्मामीटर लगावे कोई और मीटर बनावे और देखे लगा करके भाई ये कौन सी भूमि पे है अच्छा चित्त की भूमि चल रही है अगला भूमि के लिए तुम्हें ये करना पड़ेगा ऐसा कौन बताए हैं है? कहते कि भाई इसके लिए तुम्हारा गुरु कौन है योग ही तुम्हारा गुरु है करते जाओ अंदर से पता चलेगा आप किस भूमि पे आगे क्या करना है सारे रास्ता अपने आप शुरू शुरू तो करना पड़ेगा ना शुरू नहीं करोगे तो कैसे होगा तो शुरू करना आवश्यक है शुरू करने के बाद शुरू करने के लिए आरंभ में किसी गुरु को पकड़ना पड़ता है थोड़ा बहुत जानकारी के लिए जानकारी पाया आपने उसको छुट्टी कर दो जय राम जी और अपना काम लग दो सब होते रहेगा और उसी पीछे तो जिंदगी बेकार हो जाए हाँ बेकार तो एक तो ब्रह्मचारी वही बोल रहे थे क्या करूं मैं वहां रहूं, रहूं ये करूं वो करू मैंने कहा बेवकूफ है अपनी जिंदगी खराब करने लग जा रहे हो घर तो घाट का हो जाएगा तू छोड़ सब बस भगवान पर तुम सीख लिया ना कुछ मिल गया ना तेरे को बस हो गया उसके आप कोई मोहमता नहीं गुरु चेहरा मोहम्मता नहीं रखने का चित मिल गया काम हो गया ना भी बता रहा था मन मिला तो मेला चित मिला तो चेढ़ा दोनों नहीं मिला तो अकेला भला भला <laughs> पीछे पड़ा किसी का छोड़ अकेला मस्त रहो जब तक तो मन मिला तो सत्संग आनंद लिया तुमने जब चित मिला छेड़ावन को सीख लिया तुमने, अब चल पड़ तू तो अपना राम राम अकेले अकेले यात्रा होता है अज्जा यात्र यात्रा अकेले का होता है जो लगा नहीं होता तो इसलिए बोलते हैं देखो भूमि रक्षा यम अनंतरा भूमि ये भूमि है इसके अनंतर भूमि अमुख है उसके अन्तर वाला वो है इस प्रकार के लिए निर्णय देने वाला चित्र योग वो जाया योग ही तुम्हारे गुरु है कोई व्यक्ति नहीं हो सकता कथन कथम कदम मुक्त सौभाग्यलक्ष्मी उपनिषद का श्लोक दे रहे योगे न्ञातव्य योग योगा वर्तदे योत्त योगे स योगे नीरम योगे योगो ज्ञातव्य योग के द्वारा योग को जाना जाता है योगो योगा आप ये योग योग में रह रहे उस योग से दूसरे योग में स्वयं योग ही आपको प्रवृत्त कराता है योग ही प्रवृत्त होता है योगो योगा प्रवृत्त केवल इतना आपके साथ हो आपको सतर्क ज्यादा रहना है योग अप्रमत्तु प्रमाद्रहो अप्रमतु यो योगे न जो योग साधना में अप्रमत रहेगा प्रमाद रहित रहेगा उसी को योग स्वयं मार्गदर्शक बनेगा और उसी योग में निरंतर चिरकाल पर्यंत तो, चिरम रमत है कोई संशय नहीं है अर्थात अप्रमाद का मतलब क्या रिद्धि सिद्धियों के चमत्कार में नहीं पड़नेगा योग मार्ग में सबसे खतरनाक चीज यही होता है वो छोटी मोटी सिद्धियां मिलने लगता है ना वहीं से उसके पंख उड़ने लगते हैं उसके अब पंखा चीटी का मौत होता है ना तब तो पंख आती है योगी का जो है न बर्बादी होती है तो उसका सिद्धियां मिल जाती सतर्क रहेगा तो बच जाएगा इसलिए आप प्रमत्तु यो। योगी न योगी चय भ्रम थे वही योग के द्वारा योग में ही रह करके आनंद को पा सकता है त्रम मंत्र पूर्वेद्य तो पूर्ण पूर्व में पांच अपर पड़ा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार उन पूर्व पांचों के अपेक्षा से ये जो तीन थे कौन धारणा ध्यान और समाधि ये अंतरंग साधन है समाधि का कैवल्य के प्रति ये तीनों अंतरंग साधन और ये भी बहिरंग हो जायेंगे अगला सूत्र के कर, तदपि बहिरंगम निर्वीज सभी समाधि के लिए अंतरंग है और वो बहिररंग हो गया और निर् समाज के लिए ये तीनों भी बहिरंग हो जाए फिर उसका अंतरंग क्या होगा वो तो माँ बहिरंग हो जाएगा <laughs> वो तो छूट जाएगा अपने हाँ वो रहेगा ही नहीं आपके वो सब पार कर आ चुके तो कहना भी पूर्व पूर्व भूमि का अपने आप चला जाता है उत्तर भूमि के आप अपने आप योग ही आपके अंदर से प्रेरणा देते रहेगा अपने आप अंदर से मार्गदर्शन है सारी देव देवता देव अंदर है ना कहा है इधर इधर था पिंड ब्रह्मांडे था ब्रह्मांड इत था पिंडे, था था पिंडे। नहीं बाहर थोड़े अभी कल भी आप सुन रहे थे यहाँ बैठे हुए ब्रह्मा जी इधर बैठे है विष्णु जी इधर बैठे शिव जी इधर सदाशिव जी बैठे है उधर महाशिव जी बैठे हुए हैं सब बैठे यहीं पर है आप बस उनको आह्वान करने की देरी है फ्रिगरिंग बोलते हैं फ्रिगर करना है बस आह्वान कर लो फिर उनसे जो चाहो सो पा लो मार्गदर्शन चाहे सिद्धि पाओ बर्बाद हो जाओ चाहे ज्ञान पागे मुक्त हो जाओ मर्जी अपनी वो तो बेचारे जो तो हो सब दास्तो बोले सीधे तो साधे भोले भाले होते हैं नहीं उनका गावित नहीं तो दास्तु बोलना जरा माया चाहते तो आपको तो कर देते हो सारी योग साधन सोच ली गई ये सब भीतर में ही है आप जो भी साधना की योग की बात ही नहीं है इसी प्रकार से कोई भक्ति का अधिकारी भक्ति करेगा अब कई बार सोचते कहा मिलेगा कौन मिलेगा तो ये समय उसके अधिकारी नहीं है इसे हमारे मन में विशेष संशय हो है कौन सिखाएगा हमको योग सोचता है तो इतनी दुकान लगी है किसी दुकान में घुस जाओ ना कुछ तो मिलेगा और बाद में देखाएगी अपने आप वो रास्ता तो खुलते जाएगा तो लगने तो कोई अभी नहीं, नहीं है अरे कुछ तो फेंको तमाशा देखो और उसकी विंश आगे बढ़ो देखे वही हम कहते बार बार कहता हूं गरम कि तो भाई नदी गर्म होगी तब हम न ना न गर्म होना तो ना आएगा ऐसे थोड़ी होगा हर चीज फ्री में कोशिश मत करो <laughs> हर चीज फ्री में कैसे हो जाएगा हैं अरे फ्री में तो हम पैदा भी हुए <laughs> नहीं तो डॉक्टर ने पैसा लिया पैदा को नहीं और देखे सीसरी कर रहे हैं या ऑटोमेटिक में जो नेशनल बर्थ हैं वो पैसा लेते हैं ऐसे नहीं फ्री में हो गया आप, आप दुनिया में आए हैं तो कुछ देखिए आए आपके लिए देना पड़ा मां बड़ा मुसीबत देखिए ना है आपका आगमन हुआ संसार में हम मुझे तो माँ बाप देने पड़े जब से और फिर भी आप कह रहे हैं आप फिर में चाहते सब कुछ कैसे होगा जन्म से मौत सब कुछ जो है धन से चल रहा है व्यवहार है हम मर जाएंगे जलाने के लिए भी पैसे चाहिए लकड़ी चाहिए जलाने वाले भी कह रहे महाराज लाओ है महात्मा को फेंकते हैं तो चार गोले जाना पड़ता है कपड़ा उपड़ा चेने बांधने के लिए है, बोरी में भरना है बोरी वहां चलना है वो कहीं कुछ रुजगार तो सब करनी पड़ती है सब कुछ फ्री में नहीं चलता ना। वो नाव भी नाव मारो यू ही तैर के फेंक देंगे तैर के भी फेंक दो तो भंडारा तो करनी पड़ जाती है तो फसा तो कहीं न कहीं गलतियां हड्डी बनी रहती थी इसलिए शुरू से पिंड चौड़ा कुछ देपटा दो ना खत्म कर दे कहा ताकि अंदर गिराता खुल जाए और शुरू में कंजू करेंगे तो अंदर गिराता बंद रहती है क्या कर लो इसे अंतर यात्रा करने के लिए पहले यात्रा आवश्यक है और यात्रा के सीमा को बांध लो और उस सीमा में रह करके आप शुरू कर दीजिए फिर अंतर यात्रा शुरू हो जाती है उसके लिए शुरू में थोड़ा कोर्स के लिए हजार दो हजार खर्च करना पड़े कोई बात नहीं कोर्स करो हम लोग भी जो शुरू किए कोर्स ही तो शुरू किए ग्यारह रूपये का को कोर्स था पहले पंद्रह दिन के लिए ग्यारह रूपए लेते थे, थे वो हमने ग्यारह रूपए दिया पंद्रह दिन सीखा फिर बाद में देखा तो हमसे कम जानता है क्या सर मैं छोड़ो <laughs> लेकिन ये जरूर है उसने जो सिखाया शायद उससे कुछ चावियां खुल गई जब तो खुली तो समझ में आ रही तो कुछ भी नहीं जानता है। इसे आगे तो गाड़ी चल रहा है अब ड्राइविंग सीख लिया है तो फिर क्या करते हैं दूसरे ड्राइवर की आपने खुद ड्राइविंग कर रहे हैं तो यही होता है लेकिन शुरू में कुछ तो करना पड़ेगा तो जिससे बहिरंग वो और खत्म हो जाता है जो अंतरंग है वो बहिरंग हो जाता है जब तक कैबल ही नहीं होता है उत्तरोत्तर अंतरंग है पूरा पूरा आपके बहिरंग रहेगा विभिन्न अवस्था है शो तो है, छूट दे जाते कहते यहाँ पर अंतरंगम बोले बह चलिए तो धारणा तो ध्यान समाधि त्रयम अंतरंगम कश्य संप्रज्ञात समाधि है पूर्व यमादि साधने पूर्व बने यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्यार उन पंच साधनों की अपेक्षा से ये जो तीन धारणा ज्ञान और समाधि सब संप्रज्ञात समाधि का दृष्टिकोण से सभी समाधि का दृष्टिकोण से ये अंतरंगम तदपि बहिंगम निर्वीज निर्वीत समाधि का अंतरंग साधन क्या बताएगा पूर्व में पर अरे बोल चुके ना तो चुके पर दो निर्वीज से अंतरंगम साधन उतवा पर वैराग्य ही निर्वीज समाधिक अंतरम साधन पूर्व में कह चुके हैं अतव यहाँ प्रकार तदपी अरे जो धारणा ध्यान समाज संयम है यह भी बहिरंगम किसके दृष्टि से निर्वीज से तदपि अंतरंगम साधन तरन जिसको आपने अंतरम साधन कहा था संज्ञा समाधि के प्रति वह भी निर्वी समाधि के दृष्टिकोण से बहिरंग हो जाता है अकस्मात तदभावे भावादिदी क्योंकि वो किसी समय हो गया हो गया अब वो नहीं है अब पर वैराग्य की प्राप्ति हो चुकी है उससे आपको जो निर्वीर समाधि होता है उसके न रहने पर भी हो जाता है धारणा ध्यान समाधि में बैठे भी न है और समाधि में रहेगा साहस समाधि में रहेगा बोल रहा है चल रहा है घुमरा फिर रहा फिर वह समाधि में है क्यों उपरार वरी चल रहा है वो अपने स्वर्ग में वो स्वरूप से इससे संबंधित नहीं होता शरीर से संबंध नहीं शरीर से आसक्ति नहीं शरीर से असंबंध स्वरूप में प्रतिष्ठित हुआ व्यक्ति का शरीर जो प्रार करवा चल रहा है कहां से व्यवहार होता है वो हर स्थिति में इसलिए क्या है वो अपना स्वरूप नहीं है शरीर निरपेक्ष स्वरूप स्थित जो पुरुष है और समाधि वाला जो पुरुष होता है उसके शरीर का संबंध अभाव धारणा ध्यान का भी समाज का अभाव आद्य निर्वीर समाधि इसे गस्मात तदभावे भी भावा तदभावे में धारणा ध्यान समाज के होने पर भी ज्ञान प्रसाद भावा ज्ञान प्रसाद पर वैराग्य से ज्ञान प्रसाद रूप पर वैराग्य से ही वह निर्वीर समाधि में स्वतः रहता है अतिव संयम रूप अवैध इन तीन का न रहने पर भी वह निर्वीर समाधि का अनुभव करता है अतिव उस दृष्टिकोण से ये तीन भी क्या हो गया बहिरंग हो गया और नंबर नंबर